भगवत आश्रय है भगवत प्रीति है वहा भगवान का सामर्थ्य भक्तों के जीवन में सहज में आता है योगी योग समाधि करके सामर्थ्य संपन्न करते हैं तपस्वी पीड़ा सह के सामर्थ्य ले आते हैं लेकिन इन सभी से विलक्षण है भगवान के स्वरूप का ज्ञान पाकर सामर्थ्य की लालसा छोड़कर सारे सामर्थ्य जिसमें छुपे हैं उसमें अपनी मैं को एकाकार कर दे जैसे तरंग कितना भी बड़ा बने कितना भी समर्थ, समर्थ बड़े से बड़ा बन जाए सब तरंगों से बड़ा तरंग हो जाए फिर भी वो समुद्र नहीं है लेकिन तरंग अपने को पानी जानकर अपना तरंग पर छोड़ दे तो अभी अभी समुद्र है ऐसे ही जीव अपना मरने वाले शरीर का और जन्मने वाले सूक्ष्म शरीर का जीव भाव छोड़कर अपने ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाले और उसी में अपने मैं को बाधित कर दे मैं नाश नहीं होगा मैं बाधित होगा मैं के तीन स्वरूप हैं एक शुद्ध मैं है मैं पंजाबी हूँ मैं सिंधी हूँ मैं गुजराती हूँ मैं अमीर हूँ मैं गरीब हूँ मैं बीमार हूं मैं तम तंदुरुस्त हूँ मैं गर्भ हूँ ये शुद्ध मैं है दूसरा मैं है मैं भगवान का हूं भगवान मेरे है मैं जीवात्मा हूं परमात्मा का वंशज हूं ये पवित्र मय है हितकारी है ऊंचा मय तीसरा है कि जो ब्रह्म परमात्मा है सत्य है चित्त है आनंद स्वरूप है प्राणी मात्र का परम सुहृद है प्राणी मात्र का परम हितेशी है जो सर्व व्यापक है सर्वशक्तिमान है भु है जिसमें कई आकाश गंगाए हैं कई तारे हैं कई ग्रह नक्षत्र है कई लोक लोकांतर है वो चिदाकाश परमात्मा ही मेरा आत्मा है जैसे एक छोटा सा कुल्लर लो उस छोटे से कुल्लर की क्या मजा है 100-200 ग्राम चीज डाल दो तो भर जाएगा लात मारो तो टूट जाएगा लेकिन वो कुल्लर कुल्लर न मानकर कुल्लर का आकाश अपने को महाकाश मान ले अपना कुल्लर पर न छोड़ दे तो तुम्हारे मकान दुकान और दिल्ली भी उसी आकाश के अंतर्गत है सूर्य नक्षत्र ग्रह और ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग भी उस आकाश के अंतर्गत है कुल्लर में नहीं है लेकिन कुल्लर अपना कुल्लर पर छोड़ दे तो वास्तव में आकाश है ऐसे जीव अपना स्थूल शरीर का मय छोड़ दे सूक्ष्म शरीर का जीवत्व छोड़ दे तो जीवात्मा चिदाकाश है आकाश तीन प्रकार के हैं। ये जो हमारी आंखों से तंबू जैसा देखता है इसे भूताकाश कहते हैं इस भूताकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म भूताकाश को भी जानने की सत्ता जहां से आती है वो चित्ताकाश है भूताकाश के पार की भी जिसमें समझने की संभावना है वो चित्ताकाश है तो जितना सूक्ष्म उतना ज्ञान और सामर्थ्य उसमें ज्यादा होता है तो ये भूताकाश से चित्ताकाश सूक्ष्म है और चित्ताकाश भूताकाश दोनों के परिवर्तन को अथवा दोनों की उत्पत्ति स्थिति और परलय को जानने की सत्ता देने वाला चिदाकाश है वास्तव में सभी लोग चिदाकाश है एवरी मैन इज द गॉड ब्ले दुल सभी भगवान से ओत प्रोत है सभी सतचित आनंद से भरपूर हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में अथवा कारण शरीर में अथवा स्थूल शरीर में अपनी मैं फसा दिया इसीलिए सब छोटे हो गए तो जो जो आप एकांत में जाते हैं और शांत होते हैं त्यो त्यों, त्यों भौतिक शरीर में होते हुए भी आप अपनी असलियत मूल में विश्रांति करते हैं। हर रोज उसमें जाते हैं लेकिन उसका आपको पता नहीं चलता अगर आप भगवान से नहीं मिले एक दो दिन तो आप जी नहीं सकते ठीक से रोज आप भगवान से मिलते हैं अनजाने में मिलते हैं आपको भगवान से योग चाहिए कि भोग चाहिए आप भगवान को भोगना चाहते हैं कि योग करना चाहते हैं तो आम आदमी भी बोलेगा कि हम भगवान से योग करना चाहते हैं कथाकार भी बोलेंगे भगवान का योग करना लेकिन आप भगवान का भोग भी तो करते हैं और भगवान का भोग के बिना आप जीवित तो नहीं सकते जब सर्वत्र भगवान है सर्वत्र वासुदेव है तो शक्कर में मिठास भी तो भगवान है मिर्चों में तीखास भी तो भगवान है बच्चे में चेतना भी तो भगवान है पत्नी और पति में भी तो भगवान है कण तो कण में भगवान है एक कख नहीं समाउ दादूजा तो भोग भी भगवान का है और योग भी भगवान से है जैसे आपके जीवा पर कोई औषधि लगा दी जाए तो इंजेक्शन लगा दी जाए और आपको स्वाद का पता ना चले तो आप स्वाद का भोग नहीं कर सकते ठीक बात है अथवा तो गहरी नींद की कोई इंजेक्शन लगा दी जाए तो आप देखने का सूंघने का पांचों विषयों का भोग नहीं कर सकते तो आप भोग करते हैं तो भोग का ज्ञान होता है तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा कर्म ज्ञान से ज्ञान ज्ञान से ही तो भोग होता है पता नहीं चल प्रिय प्रिय व्यक्ति को मिलने जा रहे थे और वो ट्रेन में बैठा है आपने कभी देखा नहीं था खाली सुनी उसकी महिमा तो वो आता है ट्रेन में आप बोलते महाराज जरा खिसक के बैठो वो खिसक के बैठा हम्म ये बाबा लोग कैसा वैसा क्योंकि कुप्रचार का माहौल है कुप्रचार का युग है हिंदू साधुओं को नीचा दिखाने की विदेशी साजिश है इसलिए साधुओं को देखकर कर जो सम्मान होना चाहिए हृदय खिलना चाहिए सद्भाव होना चाहिए उसकी जगह पर नफरत भाव हो गया नए जनरेशन में तो आपने किसी संत के बारे में सुना है तो चलो दर्शन करके आए और वही संत आपके सीट के पास आके बैठता है तो आपको सूग आ गई आपके बेटों को आपको फिर बातचीत करते करते करते पता चल गया खेरे ये तो वही महाराज है जिससे हमने मिलने जाना तो तुरंत आपका भाव बदल जाता है और आनंद और हर्ष आता है ईश्वर उससे भी ज्यादा नजीक है पता नहीं है इसीलिए आप उसका आनंद नहीं ले पाते उसका आसानी दे नहीं ले पाते तो सत्संग से हमारी बुद्धि हमारा इंद्रिया संयत तो होती है मन थोड़ा शांत होता है और बुद्धि में विश्रांति योग फिर हम उस चिदाकाश परमेश्वर को पा लेते हैं, जान लेते है तो सही नहीं जानते तब भी भी वैसे का वैसा है ऐसे आप जो भी कुछ खाते हैं चटनी बढ़िया है लेकिन चटनी में जो रस है चटनी में जो चीज डाली है वो पैदा हुई धरती से धरती में सत्ता किसकी है मेरे चैतन्य की और जीव हमें स्वाद लेने का ज्ञान किसका मेरा चैतन्य का मैं प्रभु का ही प्रसाद पा प्रभु को इस स्वाद के रूप में देख रहा हूं तो स्वाद तुच्छ हो जाएगा प्रभु मुख्य हो जाएंगे अभी हम क्या करते हैं प्रभु भूले रहते हो स्वाद मुख्य हो जाता है तो हम मारे जाते हैं जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है खुदा से न कोई चीज जुदा है जब अवल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है क्या उसके सिवा है है आगा जो अम्बा का जेवर में मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल वो कुल हक ही हक है न जुदा है न बका है अब मेरे दाहे हाथ में कपड़ा है मूल में और बाए हाथ में भी कपड़ा है ये पहले हाथ में भी कपड़ा है दूसरे हाथ में भी कपड़ा है तो बीच में क्या है वही तो है सृष्टि के मूल में ईश्वर है और परल के बाद ईश्वर है तो अभी क्या है सोना है गहने के बाद सोना है तो गहना के कण कण में रग रग में क्या है ऐसे ही चिदानंद परमेश्वर अभी भी जो कर हाजरा हजरा हजूर भरपूर है उसका पता नहीं इसलिए हम परेशान हो रहे हैं उसका पता नहीं इसलिए हम विकारी सुख ले रहे हैं वास्तव में निर्विकारी परमात्मा का सुख थोड़ी देर ले लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा तो आप इरादा बना दो कि हमको मनुष्य जीवन मिला है तो हमको हमारी बुद्धि में भगवत प्राप्ति का महत्व हो जाए तो वो का स्वरूप परमात्मा सारे सामर्थ्यों का ब्रह्मा जी भी वहीं से लाते विष्णु भी वहीं से लाते शिव जी भी वही से लाते इंद्रदेव और जो भी जिसके पास भी कुछ भी आनंद है आह्लाद है ज्ञान है सामर्थ्य है तो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा का ही है भूताकाश का नहीं है चित्ताकाश में भी आता है तो चिदाकाश से आता है तो तीन मै होता है एक शुद्र शरीर की मै दूसरा मैं चित्ताकाश से, है मैं भगवान कहूं मेरे भगवान है और तीसरी वास्तविक मैं अहम ब्रह्माष्टी मैं वो ब्रह्म हूं मैं वो चैतन्य हूँ मैं वो आनंद स्वरूप हूँ कई दुख आए चले गए फिर भी मैं जो कहती हूँ कई सुख आए चले कई गए कई मौतें आ गई मैं नहीं मरा हूं इस शरीर की मौत के बाद भी मैं अमर मैं आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म चीद आकाश स्वरूप हूँ इस प्रकार का साक्षात् ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लगे पूर्ण गुरु की पूर्ण गुरु का ज्ञान से हो गए स्वप्न चेते नंद का ब्रहानंद लेते खाते पीते मन ब्रह्मानंद मस्ती में रहते प्रमु ग्रहस्थ Here, here. ते okay. तो सुबह को आया था लेकिन सूर्योदय के बाद स्नान के बाद लेकिन उन किसानों को मैंने कहा भाई हमारा आपका परिचय नहीं है बोले को तीन बजे सपना आया था मेरे मन में आएगा वो बात भी वो चिडाकाश स्वरूप परमात्मा ने जानी और किसानों को रात को सपना दिया ये कैसी सुंदर व्यवस्था है वही चिडाकाश स्वरूप परमात्मा हमारी नाभि की जेब के साथ जोड़ देता है है है कितना कितना ज्ञान स्वरूप समर्थ वही सच्चिदानंद परमेश्वर माँ के शरीर में दूध बना देता है वही परमेश्वर हम अच्छा काम करते तो हमारे बुद्धि में बड़ी तीव्रता बड़ी योग्यता बड़ा सामर्थ्य बड़ा कुछ अब शब्द वहा छोटे दे जाते हैं अगर हम गलत करते हैं तो वही ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे बुद्धि को विपरीत प्रेरित करके हमको फंसाने की जगह पर दंडित होने की जगह पर भी तो भेज देता है ये भी उसकी करूँगा है इसलिए आप परमेश्वर को अपना परम सुहद मानिए अपना हितेशी मानिए और आप उनके अमृत पुत्र हैं आप कभी भी ये न सोचिए कि मेरा दुर्भाग्य है, नहीं मेरा सौभाग्य है कि कष्ट देकर मेरी शुद्धिकरण कर रहा है और मेरा सौभाग्य है कि अनुकूलता देकर मुझे उदार बना रहा है सुख देकर मुझे आहलादित कर रहा है और कष्ट देकर मुझे अनुशासित करता है वह प्रभु तेरा पारा मीठा लागे जो तिद भावे सो भली कार तू सदा सलामत निरंकार भगवान निराकार है उसकी सत्ता से अष्ट प्रकृति की आकृतियां पानी गहराई में जो कहते हैं है, ऊपर तरंग झाड़ बुलबले जो ऐसे उचित आनंद परमात्मा जो कहते हैं है, सभी का है बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति का भी गहराई में तो वही परमेश्वर सत्ता है बिगाड़ो ख्यालों में वृत्ति में है बिगाड़ सुधार सुधार बिगाड़ ये सब लीला है बाकी मूल में तो वास ईशावास्यम इदम सर्वम यतकिंचितम जगत्याम जगत सारा जगत ईश्वर की सत्ता से ओत है ईश्वर मय त्याग से जियो तप से जियो और उसकी प्रेम रस भी भक्ति रसम विषय विकारों का रस जीव को तुच्छ बना देता है भावना भक्ति का रस जीव को लोक लोकांतर के साथ भी सुख में ले जाता लेकिन सारे रस के उद्गम स्थान तो प्रेमा भक्ति नित्य नवीन रस ब्रह्म ज्ञान का रस तो जीव को ब्रह्म मय बना देता है साक्षात नारायण का स्वरूप बना देता है